लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार ये नमस्कार एडिशनल नमस्कार है वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको एक नहीं बल्कि चार चीजें बताने वाला हूं आप घबरा गए क्योंकि लगता है ज्यादा लंबा समय नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि ये ये चार चार चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये चार तरह के पाउडर हैं यानी कि पोडी देखिए पोडी शब्द जो है वो अगर आप थोड़ा बेख्याली में सुनिएगा तो पोडी अपने आप में आपको पाउडर नजर आने लगेगा मगर यहां पर मैं चूंकि आपको अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो अब आप ये समझ लीजिए मैं आपको तरह तरह के पोड़ी बनाने की बातें बता रहा हूं तो साहब चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कांदी पोड़ी कांदी पोड़ी क्या होती है इसके पहले पोड़ी क्या होती है मैं वो बताने की कोशिश करता हूं देखिए हम लोग उत्तर भारतीय लोग जो है वो दाल हमारे भोजन का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो दाल हमको नॉर्मली आप चाहे तूर दाल मसूर दाल दाल मखानी वगैरह वगैरह तरह तरह की दालें हम इस्तेमाल करते हैं मगर हमारा दाल बनाने में एक तरह की एक्सपर्टाइज होती है एक्सपर्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपर्टाइज होनी चाहिए मगर होता क्या है कि हम दाल मखानी बनाने चलेंगे तो उसमें बहुत से इन्ग्रीडियंट्स बहुत सी चीज़ें बहुत से एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं यहाँ तक कि हमारी सीधी साधी दाल भी जब हम बनाने की कोशिश करते हैं यानी तूर दाल या मसूर दाल या उड़द दाल तो उसके लिए भी हमें कुछ तैयारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है मगर यहाँ पर मैं जो आपको दाल का इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ ना इसे कहते हैं रेडीमेड दाल अच्छा रेडीमेड दाल अगर बनी बनाई हो और आपके पास कहीं डब्बे में रखी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि चावल बना लिया और चावल के साथ में वो रेडीमेड दाल मिलाकर खा लिया जाए तो अब साहब हम आते हैं उन पोडीज के ऊपर जो पोडीज जो तैयार होती हैं तरह तरह की दालों से हमारे पास सबसे पहली पौडी है कांदी कांदी पोड़ी इसलिए सबसे पहले ला रहा हूं क्योंकि कांदी पौड़ी इज दाल का पाउडर और तूर दाल तो आप जानते ही हैं सबसे मशहूर मरूफ और सबसे ज्यादा शायद इस्तेमाल होने वाली तुर दाल है ये तो साहब क्या करिए देखिए यहाँ पर मैं फिर एक बार कह दू कि मैं जो रेशियो आपको बता रहा हूं वो मेरे हिसाब से है अब आपकी मर्जी है आप मिर्ची ज़्यादा चाहते हो तो आप मिर्ची ज्यादा डाल लें आप फ्लेवर ज्यादा चाहते हो तो आप फ्लेवर ज्यादा डाल लें वो आप कर सकते हैं मगर मेरा कहना यह है कि पहले राउंड में पहली बार जब आप ये डिश ट्राई करें तो जो सजेशन मैं दे रहा हूँ उस सजेशन को इस्तेमाल करें उसके बाद आप आप ट्राई कर सकते हैं ना क्योंकि एक्सपेरिमेंट इन द फूड एरिया इज ए वेरी गुड थिंग इट इट्स ए वेरी रिलैक्सिंग थी आपको स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस बस्टर बस्टर बस्टर है है। ये। ये आज के के के जमाने में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये है। तरे तरे के है। तो है। तरह-तरह एक्सपेरिमेंट्स। कांदी कांदी पोड़ी। कांधी पोड़ी के लिए सबसे पहले तूर दाल यानी कि अरहर की दाल आधा किलो अब आपको इसके साथ के लिए लेना है चार लाल मिर्च या लाल मिर्च खड़ी हो जाए खड़ी लाल मिर्च ना मिले तो दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक और तड़के के लिए यहां पर आपको दो बड़े चम्मच तेल दो चम्मच दाल आधा चम्मच जीरा छ से आठ लहसुन ठीक है हिंग और करी पत्ता अब देखिए क्या करेंगे आप सबसे पहले काम करेंगे तूर दाल को सूखी कड़ाही में यानी सूखा जो भी आपके पास बर्तन हो मोटे तले वाला उसमें रोस्ट कर लीजिए ठीक है तूर दाल हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कच्चे दाल नहीं खा सकते तो रोस्ट करने से उस दाल का कच्चापन खत्म हो जाएगा उसके बाद जब ये तूर दाल आपकी रोस्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि अब आप हाँ पूछ सकते हैं जा? कि भाई रोस्ट हो जाने की पहचान क्या है तो रोस्ट होने की पहचान यह है कि तूर दाल जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगी तो साब तूर दाल को रोस्ट कर लीजिए उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए ठंडे हो जाए अब उसके बाद आप दाल के साथ ये जो आपने दाल जब फ्राई जब तू सॉरी जब दाल आपने रोस्ट की ना तो उसी के साथ में आप मिर्च भी रोस्ट कर सकते हैं यानी कि जो मिर्च आपके पास लाल मिर्च थी उसको भी आप रोस्ट कर सकते हैं अब आपको तड़का बनाना है तो तड़का में आप क्या करिएगा तड़का में आप सबसे पहले तेल डाली फिर उसके बाद उसमें दालें डालिए यानी कि जो आपने उद की दाल ली है वो दाल डाल दीजिए फिर उसके बाद उसमें आधा चम्मच जो जीरा आपने लिया है वो डालिए फिर करी पत्ता डालिए तड़का तैयार हो गया तड़का तैयार मतलब आपको जो इन सब चीजों के फ्लेवर हैं वो फ्लेवर आपको लाने हैं तेल के अंदर तैयार हो गया उसके बाद उसको ठंडा हो जाने दीजिए अब आपके पास जो लहसुन है लहसुन मतलब लहसुन की कलियां जो आपके हाथ में हैं, आप उन लहसुन की कलियों को आपने अभी तक कुछ नहीं किया है आप चाहे तो उनको पतला पतला काट लीजिए मगर ये आपके ऊपर है कि आप अपनी दाल में लहसुन चाहते हैं या नहीं चाहते अगर आप लहसुन नहीं चाहते हैं तो मत डालिए क्योंकि लहसुन नहीं डालने से कुछ नुकसान नहीं होगा तो साहब अब क्या करिए कि अपनी दाल में यह तड़का मिलाइए और तड़के के साथ में अगर आप चाहें तो लहसुन डाल दीजिए और उसके बाद नमक नमक तो आपको डालना है क्योंकि नमक आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको जैसा पसंद हो तेज कम आप डाल सकते हैं उसके बाद इस दाल को जिसमें आपने तड़का भी डाल दिया है आप पाउडर कर लीजिए यानी कि ग्राइंडर में डालिए और इसको पाउडर इस पाउडर बना लीजिए। इस को आप बनाकर रख लीजिए हमारा कांदी पौड़ी कांदी पौड़ी को चावल के साथ में खाया जा सकता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है यानी कि आपको दाल चावल खा रहे या आप इसको इडली के साथ खा सकते हैं डोसे के साथ खा सकते हैं मगर कांदी पौड़ी खाने का तरीका बहुत बढ़िया है सब मुझे तो बहुत ही पसंद आया क्योंकि कांदी पौड़ी खाते समय आपको करना यह है कि जब आप कांदी पौड़ी लीजिए तो थोड़ा कांदी पौड़ी एक जगह इकट्ठा करिए अपनी थाली या प्लेट या पत्तल में और उसके ऊपर नारियल का नहीं नारियल का नहीं वो तो बहुत तेज महक होती है आप तिल का तेल तिल का तेल डालिए और तिल का तेल जब आप डालेंगे ना उसको मिला लीजिए और उसके बाद ये जो पेस्ट तैयार होगा इसको अपने चावल में इडली में डोसे में जिसमें भी आप चाहे मिला के खा सकते इट्स अ ब्यूटीफुल टेस्ट ये तो हुआ साहब हमारा एक पाउडर इसमें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको दाल के बारे में बता रहा था क्योंकि अब मेरा अगला पाउडर जो है वो है कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल पाउडर अब आप नारियल पाउडर ले लीजिए एक पाउ नारियल पाउडर तीन लाल मिर्ची या चम्मच पिसी मिर्ची ले लीजिए पर आप जो तड़का तैयार करेंगे ना तड़का वही है जो हमने पिछली बार इस्तेमाल किया था यानी कि दो चम्मच दाल दो चम्मच तेल दो चम्मच उड़द दाल मगर इसके बाद थोड़ा फर्क आ जाता है इसमें आप उरद दाल नहीं डालेंगे। यहां पर उरद दाल दाल दाल डालेंगे। डालेंगे। पर पर के साथ में आप चना दाल भी डालेंगे। तो यहां पर आपने उरद दाल ली और चना दाल लिया और और पर हींग नहीं डालेंगे। और बाकी तो आपके पास जीरा है और लाल मिर्च आपके पास है तो करी पत्ता डाल दीजिए एक मिनट के लिए तैयार करिए और साथ जो नारियल पाउडर है ना जैसे हमने अपनी दाल को रोस्ट किया था उसी तरह से नारियल पाउडर को भी थोड़ा सा रोस्ट किया जाएगा और आप समझ ही सकते हैं कि नारियल पाउडर जब रोस्ट होगा तो उसका भी थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा बस नारियल पाउडर रोस्ट हो जाए ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद उसको तड़का उसमें मिला दीजिए सॉल्ट भी डाल दीजिए ये जो आपके पास तैयार हुआ ये ऑलरेडी पाउडर है मगर तब भी इसको ग्राइंडर में डालिए और बस पल्स पल्स ग्राइंडिंग के हिसाब से एक दो सेकंड के लिए चला के रख दीजिए अलग कर लीजिए क्यों कह रहा हूं एक दो सेकंड के लिए वो इसलिए ताकि पहली बात तो ये कि सब कुछ मिल जाएगा दूसरी बात ये कि अगर कहीं पर कोई हार्ड चीजें रह गई होंगी ना तो वो भी उस पल्स ग्राइंडिंग में मिल जाएंगे तो आपके खाते वक्त दांतों में कुछ अटकेगा नहीं तो साब ये नारियल पोड़ी तैयार हो गई अब आती है पुतनाल पोड़ी पुतनाल एक दाल है देखिए ये मूंग की दाल है और यहां पर क्या करते हैं हम कि मूंग की दाल के स्थान पर हम रोस्टेड चना दाल या अगर आप जैसे बंबई में या हैदराबाद में या चेन्नई में रहते होंगे तो आपको ये इडली दाल के नाम से भी मिल जाएगी ये पुतनाल दाल है ये आप ले लीजिए ये दाल ऑलरेडी फ्राइड है मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं कि जो हमारा लाल चना होता है ना उस लाल चने को जब भाड़ में भून लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर से काला छिलका हटा दिया जाए तो जो एक एक हमको दाल मिलती है वो ये रोस्टेड चना दाल है तो साहब वो चना दाल ऑलरेडी रोस्टेड है यानी कि वो पकी हुई तो पाव भर वो ले लीजिए दो लाल मिर्च ले लीजिए और दो चुटकी हिंग ले लीजिए ठीक है साहब अब दाल आपके पास है तो आपको केवल तैयार करना है तड़के में एक चम्मच या दो चम्मच तेल लाल मिर्च जीरा जीरा कितना एक चम्मच जीरा उससे ज्यादा नहीं और उसको आखिर में ही दो चुटकी हिंग का है मैंने दो चुटकी हिंग ले लीजिए और इन सबों को तड़का तैयार कर लीजिए और ये तड़का दाल में डाल दीजिए जब आप इसको दाल में डाल देना तो मिला लीजिए और उसके बाद पीस डालिए वही ग्राइंडर में डाल के जब आप इसको पीस लेंगे ना हाँ इसमें नमक कब डाला आपने जब आप ग्राइंडर में चलाने जा रहे तब नमक भी डाल लीजिए अपने हिसाब से जैसा आपको लगे जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई मिर्च आपको दो मिर्च कम लगती हो तो अगली बार जब बनाइएगा तो तीन मिर्च डालिएगा और अगर दो मिर्च ज्यादा लग रही हो तो अगली बार बनाते वक्त एक मिर्च डालिएगा यानी कि नमक और मिर्च आपके हिसाब से मगर फ्लेवर के लिए हिंग जीरा यह आपको जो मैंने सलाह दी है वही डाली तभी आपको अच्छा फ्लेवर मिलेगा अब चौथी पुडी चौथी पोडी है नौडी यहां पर क्या है कार कार इज कारा कारा मींस हॉट तो ना पोडी नलाकारा पोडी मींस से छिलके वाली ग्रीन दाल यहां पर इसलिए बता रहा हूं आपसे क्योंकि ये छिलके वाली ग्रीन दाल स्पेशल दाल है इसको अलग से लेना है और ये हमारा जो पाउडर है दिस इज़ स्पेसिफिकली हॉट पाउडर ठीक है तो एक तो कलर भी फर्क हो गया भैया अभी तक सब कुछ पीला पीला था अब की बार ये थोड़ा गाढ़े रंग का आ गया तो छिलके वाली दाल पाव भर ले लीजिए और अब यहां पर चूंकि हमें हॉट चाहिए ना तो यहां पर लाल मिर्च छह डाल दीजिए और धनिया के दाने किसी धनिया नहीं धनिया उसके दाने ले लीजिए दो चम्मच जीरा दो चम्मच और लहसुन यहां पर आपको ये बता दें कि लहसुन की कलिया ये छीलनी नहीं है यानी कि लहसुन की कली के ऊपर जो फिल्म होती है ना वो फिल्म रहनी है उसके बाद एक नींबू के साइज की इमली इमली का पेस्ट मतलब नींबू के साइज का और छोटे नींबू के साइज का गुड़ ठीक है तीन चम्मच घी और दो बंच करी पत्ते के ले लीजिए साहब अब ये सब जब सामान आपने इकट्ठा कर लिया तो क्या करिए कि लहसुन, इमली और गुड़ को छोड़ करके आपको सारी फ्राइ फ्राइ करनी मतलब अरे तड़का तैयार करना है भैया दाल तो आपने रोस्ट कर ली ड्राई रोस्ट और बाकी सब चीजों को तड़के में इस्तेमाल करना यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले घी डालिए घी के बाद धनिया, धनिया के के बाद बाद जीरा, जीरे के बाद लहसुन और बस हो गया आपका काम। लाल हाँ, लाल मिर्च डाल लाल मिर्च डालनी है ना, डाल दीजिए और साहब उसको फ्राई कर आपका तड़का तैयार हो गया और जब सब तैयार हो जाए तो ठंडा हो जाने दीजिए जब ठंडा हो जाए तो अपने मन से यानी आपको जितना नमक चाहिए उतना नमक वमक उसमें डाल लीजिए और वो सारी चीजें दाल में मिला दीजिए जब आप उसको दाल में मिला देंगे बस आप उसके बाद उसको ग्राइंड करना है यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये जो हमने बनाया पोड़ी, यानी कि नला कारा पौडी जो हमने बनाया है ना ये नाला कारा पौडी थोड़ा हॉट है हॉट बनेगा और इसका कलर भी डिफरेंट है आ, मगर कहा यह जाता है कि जैसे बुखार वगैरह हो जाता है ना जब थोड़ा बुखार हो या काफ़ी दिनों तक आपने कुछ दवाई वगैरह खाई हो तो होता यह है कि मुंह का स्वाद ख़राब हो जाता है तो साहब ये खाने से मुंह का स्वाद ठीक होता है और चूंकि ये हेल्थ गिविंग है और बुखार वगैरह के बाद आप खा रहे हैं तो इसमें थोड़ा पौष्टिकता भी होनी चाहिए तो ये पौष्टिकता के लिए हम इसमें घी का ही इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको घी ही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपसे कहा था ना कि भाई घी या तेल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर घी ही इस्तेमाल होगा और वो भी दो नहीं तीन चमचे ठीक है तो साहब ये आपके चार पोड़ी हो गए और ये चारों पोड़ी जो है वो अलग अलग तरह की दालें आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे हम दाल चावल खाते हैं ये सारी पोडियां जो हैं, ये चावल के साथ इडली के साथ डोसे के साथ यानी किसी भी चीज में मिलाकर खाई जा सकती हैं और इनको खाने के लिए नियम वही है पोड़ी लीजिए, तिल का तेल और बस शुरू हो जाइए जो अकेले रहते हैं ना लोग जिन्हें खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए ये बहुत ही रामबाण तरीका है जिंदा रहने का चलिए तो फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और नई चीज को लेकर के आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त